नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम दिव्यांग पखवाड़ा के बारे में हम सुनेंगे डॉक्टर अरुण शर्मा जी से काफी समय से दिव्यांग लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं और स्कूल भी चला रहे हैं स्कूल में भी काफी सुविधाएं जो है दिव्यांग वालों के लिए जो भी चाहिए वो करते रहते हैं आप उनके बीच बीच में हम लोग एपिसोड भी चलाते हैं कुछ एक्सपीरियंस भी सुनाते हैं उनसे रिकॉर्ड करके तो आइए दिव्यांग पखवाड़ा क्या है इस विषय पर चर्चा करेंगे और बातचीत सुनेंगे अरुण शर्मा जी से आप सभी की तरफ से अरुण शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार धन्यवाद आज एक अक्टूबर से प्रारंभ है दिव्यांग पखवाड़ा दिव्यांग विश्व पखवाड़ा और इसे हम बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ धूमधाम से माउंट आबू में भी मनाते हैं और इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि माउंट आबू में दिव्यांगों के लिए जो एक विद्यालय है जिसमें विशेषकर दृष्टि बाधित बच्चों के लिए सुविधाएं हैं उसका होने से हमारा दायित्व और हमारी प्रतिबद्धता और उसके साथ आप सब सुधी योग्य श्रोतागणों का दायित्व और प्रतिबद्धता दिव्यांग दिव्यांगों की तरफ बहुत अधिक बढ़ जाती है यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी दुर्बलताओं के संग हम दिव्य दिव्यांगों के पास जाकर दिव्यांगों के पास जाकर उनकी अद्भुत क्षमताओं शम्त, को देखकर सुनकर जानकर पाकर प्रेरित हो सकते हैं आपको जान के विस्मय होगा अभी जब रियो में दिव्यांग वर्ग का ओलंपिक जब समाप्त हुआ तो हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया ऐसे ऐसे क्षेत्रों में स्वर्ण पदक रजत पदक कांस्य पदक जीत के लाए जिसकी हमें कोई भी उम्मीद नहीं थी और हमारे देश का मान ऊंचा कर दिया दिव्यांग जो शब्द हमारे मान्य प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है ये बहुत घूर बहुत गहरा है और जितना आप इनके करीब आएंगे आप देखेंगे कि वास्तव में इनकी क्या दिव्य प्रतिभा है भले ही वो फिर दृष्टिबाधित क्यों ना हो मैं आज विशेष रूप से दृष्टिबाधित के संदर्भ में बात करूंगा, इन दिव्यांग लोगों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मेरा निजी अनुभव पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से इनके साथ है और इनसे मैंने केवल प्रेरणा नहीं पाई है प्रेरणा पाकर मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी मैं नियम से अनुशासन से बेनागा अगर इस दृष्टि बाधित अंधजन केंद्र में जाता हूं तो मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है और वो स्वार्थ क्या है वो स्वार्थ यह है कि मैं इनसे सीखूं इनसे जोश खरोश लूं इनकी जिजीविशा को अपने जीवन में उतारूं इनसे वो प्रेरणा पाऊं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और मैं बहुत कुछ नहीं कर रहा हूं प्रकृति ने मुझे जो क्षमताएं दी हैं उन सब का पूर्ण उपयोग मैं नहीं कर रहा हूं और इस संदेश को इस विचार को जन जन तक पहुंचाऊं और उन जन जन के साथ मिलकर एक सेतु बनाऊं दिव्यांग और हम जैसे दुर्बल लोगों के बीच में कि दिव्यांगों की तरफ से ये सरिता बहे जो सरिता हमें प्रेरित करती रहे जो सरिता हमें रास्ता दिखाती रहे और हम हमें बताती रहे कि हम में भी कितनी क्षमता है और हमें कितना कुछ करना है मैं जब भी इनसे मिलता हूं तो मैं दंग रह जाता हूं कि इनमें कितनी कुशलता है इनमें कितनी योग्यता है इनमें कितनी समझ है इनमें कितना सामान्य ज्ञान है और कितने परिश्रमी होते हैं हम जिनके पास देखने की दृष्टि है जिस संख्या को जिस पैराग्राफ को जिस बात को जिस सूचना को जिस सूत्र को हम सुनकर याद नहीं कर सकते ये लोग खाली याद नहीं करते हैं आप जितनी बार पूछो दोहरा देंगे कई बार मुझे बहुत ही शर्म आती है जब मैं अपने अद्भुत प्राचार्य डॉक्टर विमल कुमार डेंगला के साथ होता हूँ कोई नंबर बताया जाता है भाई साहब यह मोबाइल नंबर है मैं धड़ाधड़ अपना मोबाइल निकालता हूं नंबर दबाता हूं इस बीच तो डॉक्टर डेंगला उस नंबर को दोहरा देते हैं और कुछ समय बाद अगर मैं ये पूछता हूं या कोई ये पूछता है कि उसका नंबर क्या था सक्सेना का नंबर क्या था या डीजी साहब का नंबर क्या था वह आदमी इतनी सहजता से दोहराता है जैसे कि पता नहीं उसको बचपन से ही पता हो तो मुझे लगता है कि हम कितनी कमी है हमें कितना कुछ करना है हमारा ध्यान कितना भटकता है ये लोग तो एकदम एकाग्र हैं इनको देख के लगता है प्रज्ञा चक्षु परम प्रज्ञा प्रज्ञा चक्षु परम प्रज्ञा ज्ञान की ये देव्य विद्या ज्ञान की ये दिव्य विद्या प्रज्ञा चक्षु परम प्रज्ञा चक्षु परम प्रज्ञा चक्षु परम प्रज्ञा कमाल के लोग हैं लोग इनके जीवन में निरंतर आलोक है हम अंधकार की बात करते हैं ये कभी बात नहीं करते अंधकार की क्योंकि अंधकार एक सापेक्ष स्थिति है और इनके पास सापेक्षता नहीं है इनके पास शाश्वत सत्य है निरंतर आलोक है और इनका ध्यान अधिक है अटल है सघन है हम कितना प्रयास करते हैं तब भी अपने मन को समेट कर हम बैठ नहीं सकते अलग अलग गुरु से अलग अलग संस्था अलग अलग आध्यात्मिक संस्था में जाकर हम ध्यान लगाना सीखते हैं और मन को बहलाते हैं और स्वयं को धोखा देते हैं कि हम ध्यान लगाते हैं ये तो ऐसे ही ध्यान लगा लेते हैं ये तो बात करते करते चलते फिरते सोते जागते ध्यान लगा लेते हैं और इतना केंद्रभूत हो जाते हैं जैसे कि सारी की सारी ऊर्जा इकट्ठी कर एक नो कितने से पैनी कर छेदेंगे ये वो व्यक्ति है हमने कई बार उत्सव भी मनाया एक अलग तरह का इस बार भी मनाएंगे कि हम सक्षम लोगों को और सक्षम का उदाहरण आप बताएंगे कि फौज है वायु सेना है स्काउट है सीआरपीएफ है इनके हम 20-25 जवान लेते हैं उनकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और हमारे दिव्यांग बच्चे उन्हें पूरा माउंट आबू घुमाते हैं और जब वो लौट के आते हैं तो वो इतने घबराए हुए और उत्साहित होते हैं और संतोष भी होता है उनको कि कमाल कर दिया इन बच्चों ने ये बच्चे हमें शहर घुमा के लिए आए और इतनी सुरक्षित रूप से लेके आए हमने सोचा था कि पता नहीं कहाँ टक्कर हो जाएगी कहीं ठोकर लग जाएगी कहीं हम गिर जाएंगे ये बच्चे हमें इसलिए जानने चाहिए ये व्यक्ति से हमें इसलिए परिचय होना चाहिए कि इनकी कुशलताएँ क्या है ये भी समाज के लिए बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं इनका योगदान भी समाज में आज अद्भुत है ये कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं प्रोग्रामर्स हैं आई अफसर हैं बड़े बड़े प्रोफेसर हैं शिक्षक हैं और आपके जानकर आपको ये जानकर विस्मय होगा आप दांतों तले उंगली चबाएंगे दबाएंगे कि ये चित्र भी बनाते हैं विश्व विख्यात चित्रकार अशरफ आर्मागौन जो इटली के रहने वाले सॉरी टर्की के रहने वाले माफ कीजिएगा जो टर्की के रहने वाले इस्तांबुल में रहते हैं वो जन्मजात दृष्टिबाधित हैं वो जन्मजात दिव्यांग हैं। उनकी दिव्य प्रतिभा यह है कि वह बहुत ही सुंदर चित्र बनाते हैं रंग रंग के चित्र बनाते हैं और हमें यह बताते हैं कि भैया तुम क्यों नहीं बनाते हो और मानिए इस बात को कि 2012 से जब से उनसे मेरा परिचय हुआ है मुझे इस कदर उस व्यक्ति ने प्रेरित किया है कि मैं भी अब चित्र बनाता हूं कहने का अर्थ है कि हमें इनके साथ जीवन साझा करना चाहिए हमें कोई भी अधिकार नहीं है कि हम इस पर दया करें ये बेचारे नहीं हैं इनके पास बहुत चारे हैं ये सशक्त हैं ये हमें सशक्तिकरण कर दे सकते हैं जरूरत इस बात की है हमारी कमियों के साथ और इनकी क्षमताओं के साथ आइए हम मिलकर साझा जिंदगी जी और हम दोनों मिलकर मुख्य धारा में साथ साथ चलें दो साथियों की तरह से दो सहयोगियों की तरह से जो एक दूसरे के पूरक हैं कभी भी हम इन पर दया न करें इन पर तरस न खाएं क्योंकि ये इनका अपमान है हमें इनकी योग्यताओं को देखना होगा ये कितने योग्य हैं और ये समाज के लिए कितना योगदान दे सकते हैं और देते हैं टाटा कंसल्टेंसी जो एक बहुत बड़ी कंप्यूटर की कंपनी है हिंदुस्तान में उसके जो सीईओ हैं वो दृष्टिबाधित हैं और तो मैं क्या बताऊँ आपको इतना बड़ा प्रोग्रामर हिंदुस्तान का इतनी बड़ी कंपनी में जो विश्व के कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर के वो दिव्यांग दृष्टिबाधित है तो आइए आज हम वचन देते हैं वचन लेते हैं कि हम अपनी कमियों के साथ अपनी दुर्मलताओं के साथ इनके पास जाएंगे और इनकी योग्यताओं से प्रेरित होकर इनके साथ बाहों में बाहें मिलाकर कांधे से कांधा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर इनके साथ एक दूसरे के भले के लिए प्रगति के लिए उत्थान के लिए हम मुख्य धारा में जीवन की मुख्य धारा में आगे बढ़ेंगे और ये जहां भी मिलेंगे हमें हम इन्हें उसी मान सम्मान स्नेह आदर सौहार्द सहुणता से, से मिलेंगे जिसके अधिकारी हैं आइए हम सब मिलकर विश्व के इस दिव्यांग पखवाड़े को मनाते हैं और आनंद मनाते हैं आप सबको मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर अरुण कुमार जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया दिव्यांग वालों के बारे में दिव्यांग वालों की जो विशेषता है उससे हम अगर प्रेरणा ले और उनके ऊपर दया ना करें और उनको अपने साथ रखें जैसे सामान्य रूप से हम परिवार में रहते हैं एक साथ चलते हैं एक साथ खाते हैं एक साथ काम करते हैं बिल्कुल उसी तरह उनको भी अपने साथ रखें उनकी योग्यताओं को यूज़ करते हुए उनके साथ जीवन सस्ता से हम जैसे आम लोगों के साथ बातचीत करते हैं उनके साथ भी बातचीत करें तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी खुशी होगी कि ईश्वर की देखो कितनी अच्छी लीला है जो इनके पास आके नहीं हो तो भी हमारे साथ बैठ ये अच्छी तरह से वो सारी कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं इवन हमारे से ज्यादा अच्छा पेंटिंग ही करते हैं और जैसे कि आपने टाटा कंसल्टिंग का एक उदाहरण दिया दिव्यांग व्यक्ति अगर कंप्यूटर प्रोग्राम करता है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है तो अपने आप में हर व्यक्ति बिल्कुल सक्षम है सिर्फ हमें उस नजरिए से देखने की आवश्यकता है तो चलिए आज के दिन विशेष रूप से हमने डॉक्टर अरुण शर्मा जी से बात की और दिव्यांग पकवाड़ा के बारे में उन्होंने बताया और किस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया और आप चाहे तो जरूर माउंट आबू आ सकते हैं और उनका जो स्कूल है बच्चों के लिए जो चलाते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए वो भी देख सकते हैं और कुछ कार्यक्रम में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं मोस्ट वेलकम आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सुनने के लिए इस कार्यक्रम को और आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा और जो जानकारी आपको लिए इसके लिए कुछ अगर आपके पास कोई अच्छी और भी जानकारी हो तो जरूर हमारे तक पहुंचा सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और आप किसी भी तरह की बातें अगर हम तक शेयर करना चाहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आप हो सके उतना जिन बातों को जो भी बातें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम ऐसी अच्छा लगा तो उसे अपने जीवन में अपनाये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर शर्मा जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो आप